गीता तत्व चिंतन संन्यास और योग दो सन्यास और योग दोनों का आधार कर्म प्रश्न उठ सकता है कि पूर्व में जब सन्यास और योग के रास्ते एक दूसरे से स्वतंत्र बताए गए हैं तब फिर यहाँ पर कैसे यह कहा जा रहा है कि सन्यास के लिए योग की साधना आवश्यक है इस प्रश्न का उत्तर हम ऊपर दे ही चुके हैं संन्यास मन की एक अवस्था है जिसे प्राप्त करने के लिए साधक को कर्मयोग में से होकर जाना पड़ेगा यह बात पहले भी गीता अध्याय तीन श्लोक चार में भगवान कृष्ण कह चुके हैं जिस पर हमने अपने छियालीसवें गीता प्रवचन में विस्तार से चर्चा की है इस प्रकार कर्मयोग सांख्य मार्ग और योग मार्ग दोनों का आधार है यह कर्मयोग ज्ञान की भित्ति पर खड़ा रहता है और भक्ति वाली से सिंचित होता है साख्य मार्गी को भी अपने साधना काल में स्व स्वाध्याय पठन पाठन आदि कर्मों में से होकर जाना पड़ता है और उचित स्थिति में पहुंच जाने के बाद भी उसे लेखन प्रवचन आदि क्रियाओं में लगे रहना पड़ता है शंकराचार्य में कैसी कर्मठता थी तात्पर्य यह कि ज्ञान की नींव पर खड़ा हुआ कर्मयोग सांख्य और योग दोनों के लिए आवश्यक है कर्मयोग की साधना में एक स्थिति के बाद सन्यास और योग के दो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और ये दोनों फिर से ब्रह्म पद रूप लक्ष्य में आकर मिल जाते हैं श्लोक के उत्तरार्थ में बताया कि योग युक्त मुनि शीघ्र ही उस पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है भगवान का तात्पर्य यह है कि अर्जुन कर्मयोग के बिना संन्यास की स्थिति को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है फिर देखो कर्मयोगी मुनि भी तो उस परम पद को शीघ्र ही पा लेता है तब तुम क्यों बारंबार सन्यास की ओर खींच रहे हो योग युक्त के साथ मुनि शब्द जोड़कर भगवान ने यह सूचित किया कि कर्मयोग में मनन चिंतन रूप ज्ञानांग भी जुड़ा रहता है और ऐसा कर्मयोगी मुनि भी उस सर्वोच्च पद का शीघ्र अधिकारी बन जाता है यहाँ पर ब्रह्म शब्द से सगुण परमेश्वर का बोध होता है और निर्गुण परमात्मा का भी योगयुक्तों विशुद्त्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुरपि न लिप्यते जिसका मन अपने वश में है जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला है तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा है जिसका आत्मा है ऐसा कर्मयोगी योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता दो योगी की ब्राह्मी स्थिति का विश्लेषण भक्ति का अद्वैत पूर्व श्लोक में कहा था कि योग युक्त मुनि शीघ्र ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है अब यहाँ पर यह बताते हैं कि उस कर्म योगी मुनि में ऐसी क्या विशेषता होती है जिससे वह द्वैतात्मक जगत में कर्म करता हुआ भी उस अद्वैत पद का अधिकारी हो जाता है ज्ञान योगी उस पद को पा लेता है इसमें विशेषता नहीं मालूम होती है क्योंकि वह तो द्वैत के निरसन की ही साधना करता है और फलस्वरूप उसे उस अद्वै एक रस्तत्व में स्थिति प्राप्त होती है पर यह जरूर अचरज की बात है कि द्वंद्वों से भरे संसार में रहते हुए अस्मत जुस्मत प्रत्यों के बीच काम करते हुए कोई उस स्थिति को पाले इस अचरज को समझाते हुए श्री भगवान यहाँ पर कहते हैं कि योगी निष्काम कर्मयोग की साधना से अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है मन और इंद्रिया पूरी तरह उसके वश में रहती है फलस्वरूप उसका अंतकरण स्वच्छ हो जाता है और ऐसे विशुद्ध अंतकरण में उसका अपना असल स्वरूप प्रतिभात होने लगता है वह अनुभव करने लगता है कि जो परमेश्वर उसके भीतर आत्मरूप से विराजित है वही समस्त प्राणियों के भीतर भी आत्मरूप से विद्यमान है यही कर्मयोगी की सर्वोच्च स्थिति है ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर वह कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता क्योंकि लेप लगाने वाली आसक्ति का ईश्वर प्रत्यर्थ कर्म करने के कारण सर्वथा नाश हो जाता है इसे हम भक्ति का अद्वेद भी कह सकते हैं और यह ब्राह्मी स्थिति का ही एक दूसरा रूप है